के द्वितीय कारिका का विचार में सिद्धांत सिद्ध किया अज्ञान ऐसा एक पदार्थ है जो संसार का बीज है ये ज्ञान का प्राग भाव नहीं है ज्ञान को यह प्रमा शब्द से कहा जाता है प्रमा अर्थात तो जो यथार्थ ज्ञान जैसे रज्जु में सर्प दिखता था बाद में रज्जु को देख लिया ये जो रज्जु का ज्ञान हो इसको कहा जाता है यथार्थ अनुभव इसको प्रमा कहा जाता है और प्रमा जब नहीं है कहते हैं प्रमा का प्राग भाव है प्रमा अर्थात यथार्थ तो, अनुभव ये जो अज्ञान है ये प्रमा का प्राग भाव नहीं है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान सर्प ज्ञान ये भी नहीं है और तत्संस्कार ब्रह्म ज्ञान का संस्कार सर्प ज्ञान का संस्कार ये सब अज्ञान नहीं है अज्ञान तो और एक पदार्थ है जो इनका कारण है मिथ्या ज्ञान और संस्कार का कारण है अज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है रज्जु का अज्ञान होगा तो सर्प का ज्ञान होगा जब रज्जु का अज्ञान नहीं है रज्जु दिखती है स्पष्ट सर्प बोल करके भान होगा नहीं होगा और जीव को जितने सारे पदार्थ दिखते हैं दिखते हैं अर्थात तो ग्राह्य होता है ये सब का मतलब जब एक एक करके वो त्याग करके जाएगा अंतिम उसको अज्ञान दिखेगा अर्थात तो केवल मेरे को अज्ञान पता चलता है मैं अज्ञा हूं इस प्रकार की ये अंतिम ज्ञान होगा तो ये अज्ञान को मैं क्यों देखता हूँ छोड़ो इसको देखना छोड़ो देखता कौन मैं देखता हूँ इतना ही हो जाएगा वो ज्ञानी हो गया अज्ञान को छोड़ करके बाकी चीज को देखता है वो सब अज्ञान का कार्य है क्योंकि पूरा जगत प्रथम पंक्ति में टीका में क्या संसार से बीज भूतम अज्ञानम तो जब वो बीज को नहीं देख करके और वृक्ष को देखने लगता है तब तो बहुत दूर है भी तब तो वृक्ष को छोड़ करके जब बीज में पहुंच जाएगा तो फिर कहेगा बीज को क्यों देखना है जो देखता है वो आत्मा है वो तो मैं ही देखता हूं तो फिर वो अज्ञान को देखना छोड़ देगा क्यों मैं अज्ञा हूं मैं अज्ञा नहीं हूं मैं तो जानता हूं मैं हूं बोलकर करके एक ज्ञानी हो गया इतना ही करना है अर्थात बीज पर्यंत तो पहुंचना और अंतिम में वो बीज को भी देखना छोड़ना और जब तक हम वृक्ष को देखते रहेंगे खाली वृक्ष को देखता रहे तो भी ठीक है और वृक्ष में चढ़ करके उसका फल खाते रहेंगे तो कितना दूर है यह हटना तो पहले वो वृक्ष में चढ़ करके उसका फल खाना पुष्प चयन करना ये सब से हटना है फिर वृक्ष को देखता रहेगा कल संसार को बैठ करके देखता रहेगा क्या ना स्टेशन में बैठ करके देखता रहता है सुबह से रात तक ये भी एक बड़ा साधन है <laughs> तो देखता है लोग भागते भागते, भागते। <laughs> तो देखते देखते ये थक जाएगा हसेगा क्या लोग भाग रहे अंतिम में तो दो ही रोटी खाना है तो स्टेशन में बैठे बैठे अंतिम में किस मांगेगा वो तो दो रोटी मिल जाएगा तो अर्थात वो फिर भागना छोड़ करके देखेगा फिर आगे कहेगा ए स्टेशन में क्यों इसको देखना है तो चलो कहीं फिर गुफा में बैठ करके देखते हैं। इसी प्रकार की धीरे धीरे प्रत्यावर्तन होना है तो जितना हम पीछे हटे उतना काम बनेगा और ज्ञानों को देखा तो जानेंगे अभी दरवाजे के पास आ गया फिर इसको क्यों देख रहा है ये सब इतना स्पष्ट बता देते है टीकाकार लोग आगे तो अतए वो कारण तो निषेधे न तो सिद्धांत यहाँ कहा कि ये जो प्रकरण सदैव सौम्य इदम अग्र आसी अथवा प्राणबंधन ही सौम्य मन ये सब वाक्य के द्वारा ये जो कथन हुआ ये शुद्ध ब्रह्म का हुआ ना माया विशिष्ट ब्रह्म का हुआ माया विशिष्ट ब्रह्म का हुआ इसी को आगे कहते हैं अतएव तो तो कारणेधेन परिशुद्ध ब्रह्म श्रुतिषु उपदृश्यते तह तो So mm -hmm. तो ये जो सबल ब्रह्म है ये कारणत्व से विशिष्ट है कारण है वो तो इसीलिए कारणत्व का निषेध करके परिशुद्ध ब्रह्म श्रुति में अन्य वाक्य से कहा जाता है जो सदैव सौम्य अथवा तो प्राणबंधन ये तो सबल ब्रह्म को कहने वाले हैं माया विशिष्ट ब्रह्म को कहते हैं तो ये कारण का निषेध करके शुद्ध ब्रह्म श्रुति में कहा जाता है कहा उसको दिखाते हैं भाष्य में अतएव अक्षरात अक्षरात् परतः पर सबाहतरोज ये मुंडक श्रुति है एक ही श्रुति एक ही मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष सबाहया व्यंतरोज अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरा परत पर अक्षरात् परत पर यह चतुर्थ पाद है और सबाह्यंतरो यज ये द्वितीय पाद है वो एक ही मंत्र का वहाँ कहते हैं अक्षरात्त पर अक्षरात पंचमी है परत पंचमी है ये दोनों समानाधिकरण हैं। जो अक्षर है वो पर है अक्षर शब्द से माया को कहा जाता है कूटस्थ अक्षर उचित ऐसे गीता में कहा जाता है तो वहां कूटस्थ अक्षर माया को कहा जाता है तो जो अक्षर है माया है वो पर है माया जो है वो कारण है कारण कार्य से पर होता है तो इसलिए जो अक्षर है वो पर है और ये जो ब्रह्म है वो जो अक्षर है पर है माया है उससे भी पर अक्षरा पर अक्षर पर है कार्य के अक्षा उससे भी पर है ये हर्ष बाह्यंतरोज बाह्य इति बाह्याभ्यंतर आगे ताभ्यांश बाह्य और आभ्यंतर ये दोनों के साथ रहता है बाह्य शब्द का अर्थ कार्य आभ्यंतर शब्द का अर्थ कारण तो कार्य कारण के साथ जो रहता है कार्य कारण के साथ ये ब्रह्म रहता है कैसे अधिष्ठानत्वेन ये कारण कहाँ रहता है कहेंगे अपने अधिष्ठान में ही रहता है तो कहेंगे घट कहाँ रहता है कहें घट का अधिष्ठान मिट्टी है मिट्टी में ही घट रहेगा तो, कार्य कारण ये दोनों के साथ उनका अधिष्ठान रूपेण रहता है कौन अजह अज अर्थात तो वही जन्म मृत्यु रहित तो तो आप ही है और आगे श्रुति देते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते ये तैतरीय तो श्रुति है अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विभेति कुत इस प्रकार के कहते हैं यतह जिससे वाचो निवर्तन्ते निवर्तनतेणी जिससे वापस हो जाता है वाणी वापस हो जाने का अर्थ है कि णी घट से वापस नहीं होता है क्यों घट को कह देता है घट को कह देता है अर्थात तो घट रूप को अर्थ को प्रकाश करने के लिए घ अ ऐसे तो शब्दों में सामर्थ्य है अगर हम घट ऐसे कहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा घट कम्बुक विवादमान पदार्थ तो वहां से वाणी वापस नहीं आया अपना कार्य कर लिया किन्तु ब्रह्म में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उच्चारण कर देने से अर्थ को प्रकाश कर देगा तो शब्द अर्थ को प्रकाश नहीं कर पाना यही कहते हैं कि वाणी वहां से निवृत्त हो गया अपना कार्य नहीं कर पाया शब्द का कार्य होता है अर्थ को प्रकाश करने का वो नहीं कर पाया तो ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर पाएगा अगर प्रकाश कर पाएगा कैसे हम उच्चारण कर देंगे ब्रह्म चैतन्यम तो इसी प्रकार के शब्द उच्चारण करने से दूसरों को ज्ञान हो जाना चाहिए फायदा नहीं होता है और नेति नेति इति न इति न दो बार इति कहते हैं अर्थात ये भी नहीं है वो भी नहीं है ये दो कह कहकर मूर्त और अमूर्त सारे पदार्थ का निषेध करते हैं तो ये पृथ्वी जल तेज ये तीन मूर्त होते हैं मूर्त अर्थात वेदांत में मूर्त नये न्याय न्यायिक लोग मूर्तत्व किम न्याय में क्रियावत्म mm. जिसमें क्रिया होगा वेदांत में मूर्तत्व इंद्रिय ग्राह्यत्व इसलिए पृथ्वी जल तेज है ये इंद्रिय ग्राह्य होने से इनको मूर्त कहा जाएगा और जो आकाश वायु है वो अमूर्त है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वायु इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है वायु का जो स्पर्श है वो ग्रहण होता है स्पर्श ग्रहण होने से हम मान करते हैं वायु इसलिए वायु के लिए तो उसका लक्षण कहा गया वृक्ष आदि हेतु तो वृक्ष जो कंपन होता है जिसके चलते होता है वो वायु क्योंकि वायु इंद्रिय ग्राह्य नहीं मानते है तो यहाँ न इति कह करके मूर्त का निषेध करते हैं और न इति कह करके फिर अमूर्त का निषेध करते हैं जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों महाभूतों का निषेध हो जाएगा कौन रह जाएगा ब्रह्म ही रह जाएगा तो इत्यादि ना ये सब श्रुति के द्वारा बीजत्व अपनयन व्यपदेश बीजत्व का अपनयन हटा दिए बीजत्व हट जाने से क्या बच जाएगा शुद्ध ब्रह्म बजेगा तो बीज से अपनयन शुद्ध से व्यपदेश तो अगर सिद्धांति अभी यहाँ कहना चाहता है अगर सदैव सौम्य अथवा प्राणबंधनम सौम्य ये सब जागा में भी अगर शुद्ध ब्रह्म का कथन होता तो ऐसे वाक्य आना चाहिए था जो कि शुद्ध वाक्य ब्रह्म को कहते हैं तो अन्यत्र श्रुति में देखिये शुद्ध ब्रह्म को कहने के लिए इस प्रकार की वाक्य कहा गया टीका में जो भाष्य में दिया होता तो है अतएव अक्षरा परत तो पर उसका अर्थ टीका में देते हैं अक्षरम अव्याकृतम अव्याकृत को पर क्यों कहा तच तो कार्य अपेक्षा परम कार्य अर्थात तो जो पंचमहाभूत तो आगे आगे से भौतिक पदार्थ नदी पर्वत गटपट इत्यादि ये सब हो गया कार्य कार्य के अपेक्षा ये अव्याकृत कारण ये पर है तस्मात परो अयम परमात्मा अक्षरात पर कहा गया अक्षर स्वयं पर है उससे भी पर है उससे पर परमात्मा तो ये पर क्यों हुआ सही कार्यो का सही कार्यकारणाभ्याम अस्पृष्टो वर्तते परमात्मा कार्य कारण से अस्पृष्ट रहता है हम ही परमात्मा है अर्थात आप ही परमात्मा है तो ये जब लगेगा कि आप कार्य कारण के द्वारा अस्पृष्ट है आप परमात्मा हो जाएंगे जब तक तो कार्य कारण के साथ हम स्पृष्ट रहते हैं अर्थात प्रभावित तो हो जाते हैं तब तक हम परमात्मा स्थिति में नहीं रहते हैं आगे बाह्य आगे दिया सबाहतरो जह मंत्र दिया भाष्य में उसका अर्थ कहते हैं बाह्यम कार्यम आभ्यर कारण तो बाह्याभ्यर अर्थ तो हो गया कार्यकारण ताभ्यां सह षाभ्यंतर तो सह इति सपुत्र कहते हैं इसी प्रकार बाह्याभ्यराभ्यां सह तिष्ठति ठती स बाह्याभ्यर तो्यां सह ताभ्यां सह अर्थात कारण के साथ कैसा रहते हैं तत्कना अधिषानभ्या कहने से किस्कोलिया कार्य कारण और तत्कल्पना अधिष्ठान वही ताभ्याम अर्थात कार्य कारण का कल्पना का अधिष्ठान ये कार्य कारण ये सब कहा कल्पित होते हैं कहते हैं जिसमें होते हैं अधिष्ठान तो वर्तमान विद्यमान चित्धातु चित्धातु चैतन्य ये चैतन्य यही ब्रह्म ये कार्य कारण का अधिष्ठान है अर्थात आप ही सारे कार्य कारण का अधिष्ठान है आप ही कारण बन जाते हैं फिर कुछ कार्य कर लेते हैं जब आप अविद्या के साथ तादात में नहीं करेंगे तो आप कारण ही नहीं बनेंगे बिल्कुल शुद्ध रहेंगे तथाच अजो जन्मादि समस्त विक्रिया शून्य स्मृत्योर तथाच तथाच अर्थात जैसे ये कहा गया ये सब श्रुति में जैसा कहा गया सचिद धातु ओ आत्मतत्व तो चिद्धातु, चिद्धातु। चित्त अर्थात चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अजह अजह अर्थात तो जन्मादि समस्त विक्रिया शून्य भाष्य में कहा सब का सबाहतरोज मंत्र में अज शब्द का अर्थ तो कहते हैं जन्मादि समस्त विक्रिया शून्य भाव पदार्थ में छ विक्रिया होते हैं जायते अस्ति, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते ऐसे छह विकार होते हैं कोई भी भाव पदार्थ होगा वो पहले जायते उत्पन्न होगा उत्पन्न होने के बाद अस्थि रहेगा तो रहने का समय फिर वर्धते बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद फिर विपरिणाम होगा तो बढ़ने के समय में और बढ़ना जब बंद हो गया तो भी विपरिणाम होने लगेगा जैसे कहते ना ये चावल को आप रख देंगे अब बढ़ेगा वो आपने आप नहीं।, नहीं बढ़ेगा कितु उसका विपरिणाम होते रहेगा तो आप साल के बाद वो चावल का बोरी को खोल करके हाथ में खाली थोड़ा मसल देंगे सब पूरा एकदम हो जाएगा तो विपरिणाम होता रहता है वो वर्धन से विपरिणाम एक भिन्न पदार्थ है वृद्धि नहीं होने का समय में विपरिणाम होता है आगे फिर अपक्षयते जब कहते हैं ना ये 60 साल के बाद पहले तो 40 साल के बाद होता था अब अभी थोड़ा समय सुधर गया इसलिए 60 साल के बाद अपक्षय आरंभ होता है अर्थात तो तो वो व्यक्ति का धीरे धीरे क्षय आरंभ हुआ ये कार्य कम करेगा वो कार्य कम करेगा इसको कहते हैं अपक्षय विपरिणाम है। अलग है अपक्षय है अलग है अपक्षय अर्थात धीरे धीरे घटने लगेगा फिर अंतिम में वो विनश्यति नाश हो जाएगा ये छाव विकार ये तत्व बोध में ये सब दिए है भगवान उसमें स्पष्ट सब कह दिए ये छे भाव विकार ये छह भाव विकार ब्रह्म में नहीं है शून्य तेना जन्मादि विक्रिया विक्रिया विकार, जन्मादिकार जन्मादिकार ब्र कूटस्थ कूटस्थ कूटस्थ, कूटव निर्विकारेण कूटस्थ, कूट कहते हैं जो लोहार जो लोहा का काम करने वाला है वो जिसके ऊपर रख करके गरम लोहा को पीटता है उसको कहते हैं कूट हिंदी में कहते हैं निहाई तो ये कुट जैसे उसके ऊपर पीटा जाने वाला लोहा तो आकृति परिवर्तन होता रहता है किंतु वो कूट का कोई परिवर्तन नहीं होता इसी प्रकार की आत्म तत्व में अध्यस्त ये जगत का परिवर्तन होने पर भी आत्म तत्व ब्रह्मो वो ऐसे ही है कुटस्थ श्रुति स्मृति और व्यापीश्यते श्रुति में भी कहा जाता है स्मृति में भी पंचदश अध्याय द्वाभिम पुरुषों लोग धातु धातु धातु शब्द का अर्थ है कि यहाँ तुन प्रत्यय हो जाता है कर्ता अर्थ में। धरती धातु। धरती नहीं मतलब धा अथवाधाती धातु धा धातु से तुन प्रत्यय हो गया तुन होने से धातु अर्थात जो धारण करने वाला अधिष्ठान चित्त चो शो धातु ची चित्त धातु धातु प्रथम अंत होने से धातु यहाँ त्रिच करके षठी अंत धातु नहीं धातृ प्रातिपति के धातु धारण करने वाला आगे टीका में यथो तो ब्रह्मण सकासाद सर्वा मनसा सह अवकाशम अप्राप्य निवर्तन्ते आगे भाष्य में क्या यथो तो वाच निवर्तन थे इसको कहते हैं यतः अर्थ ब्रह्म जिस ब्रह्म से यतः पंचमी है उसको कहते हैं ब्रह्मण सका साथ ब्रह्म से वाचः सर्वा सारे वाणी मन सा मन के साथ भी मन भी ब्रह्म को विषय नहीं कर पाएगा मनो ब्रह्म को विषय नहीं कर पाएगा अर्थात तो अशुद्ध मन ब्रह्म को विषय नहीं कर पाएगा क्योंकि अशुद्ध मन का स्वभाव होता है सर्वदा परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण करने का आकाश को भी अधिक समय में देखेगा नहीं समुद्र को भी देख नहीं पाएगा विशाल पदार्थ को देखेगा नहीं छोटा छोटा अर्थात के ना गंगा के किनारे बैठेगा तो चलने वाले जो प्रवाह में चलने वाले जो पत्ता छोटे छोटे होंगे उसी को नजर देगा प्रवाह को नजर नहीं देगा दो प्रकार के व्यक्ति हो जाएंगे जो अत्यधिक परिचन्न बुद्धि होने से वो जाने वाले जो छोटा छोटा पदार्थ उसको सब देखता रहेगा किन्तु जो थोड़ा शुद्ध बुद्धि हो जाता है वो प्रवाह को देखता रहेगा नहीं तो आकाश को देखेगा विशाल पदार्थों को धीरे धीरे देखेगा तो अशुद्ध मन होने से ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर पाएगा वही मन जब शुद्ध हो जाएगा तब तो ब्रह्म को ग्रहण करेगा ब्रह्म को ग्रहण करेगा अर्थात तो मैं ब्रह्म ऐसे मानेगा परिच्छिन्न बुद्धि है तो मैं व्यापक हूं अपरिच्छिन्न हूं एक ग्रहण होगा विरुद्धवाद है मनसाशह अवकाशम अप्राप्य अवकाशम अप्राप्य अर्थात विषयम अकृतवा विषय नहीं कर पाएंगे उसको निवर्तन्ते वाणी भी निवृत हो जाएगा मन भी त्रनंद रूपम विद्वान आनंद को जान करके विद्वान न विभेति फिर वो ज्ञानी और जब जान लिया की वही व्यापक तो बाकी सब कल्पित है कल्पित सर्प से किस भय नहीं होता है जब रजु ज्ञान हो गया कल्पित सर्प से भय नहीं होगा क्योंकि भय तो शरीर मन बुद्धि के चलते ही भय होता है भय क्या है कहते हैं भय का मतलब आक्षरिक शब्द होता है हानि होने का भय है तो मतलब हमारा हानि हो जाएगा यही भय है हानि किसको हो पाएगा आकाश का हानि हो जाएगा नहीं हो पाएगा किन्तु तो पृथ्वी का हानि हो सकता है तो पृथ्वी को जल से बहा लेगा तो हानि हो गया जब को तेज सुखा लेगा तो ये हानि हो जाएगा और ये तेज को कहेंगे वायु चलेगा नहीं तो तेज घुस जाएगा तो हानि हो जाएगा इस प्रकार की तो किंतु जब फिर आकाश का भी कुछ हानि नहीं हो पाएगा वास्तविक हमारा क्या हानि होगा हानि किंतु शरीर मन बुद्धि का हो सकता है शरीर का पीड़ा हो जाएगा मन का कष्ट हो जाएगा बुद्धि का भ्रष्ट हो जाएगा ऐसे हो सकता है जब निश्चय हो जाएगा कि हम ये तीनों से अलग है ये तीनों हानि होने से हमारा क्या है कहेगा ना बुद्धि हानि हो जाने से काम नहीं चलेगा जगत में क्या जगत में काम चलाना है यही बुद्धि महान अन बुद्धि है तो क्यों जगत में काम चलाना है कोई आवश्यक नहीं क्योंकि नहीं चलने से कैसे रोटी मिलेगा कहीं रोटी थोड़ी पागल को नहीं मिलता है सबको मिलता है ये सब चिंता हमारा अंदर में होने से हम धीरे धीरे ये बंधन में आते हैं विद्वान न विभेती जब आनंद रूपा आनंद रूपा अर्थात तो ये तीनों से अलग ये तीनों ही परिचिन कराने वाला है मनोबुद्धि शरीर इससे जब भिन्न बार बार विचार करेगा बार बार जितना विचार करेगा फिर एक एक जगह दिखेगा कहा हमारा कहते ना अंग्रेजी में कहते हैं हुक अर्थात कहा हमको संबंध हो करके हमको परिचिन बुद्धि करवा देता है ये चीज हमको खींचता है कहते हैं विचार करके उसका जड़ तक निकाल करके उसको हटा देंगे फिर आगे खींचेगा नहीं संस्कार बस खींचेगा एक बार निश्चय कर लेते हैं संस्कार बस फिर आएगा हम क्या कहें एक बार निश्चय हो गया था ना फिर क्यों दो चार बार आएगा फिर वो चला जाएगा ऐसे अर्थात जितना जितना हम विचार करेंगे अपना असंगत को वो सब संघ करवाने वाले परिच्छि करवाने वाले जो सब संस्कार हमारे अंदर में पड़े हैं वो सब उठेंगे धीरे धीरे और उठेंगे जब पीड़ा भी देंगे ऐसा नहीं की खाली ऐसे चले जाएंगे जिस चीज से हम जितना रस लिया है वो चीज जाने का समय में भी उतने आपको आपको पीड़ा दे करके जाएगा जो चीज एक दिन सुख कारक होगा वो ही एक दिन दुख कारक होगा जिसको आप एक दिन पकड़े थे उसी को जो फिर छोड़ेंगे वो दुख कारक होगा तो इसलिए साधक को दुख सहलने का अच्छा है कि अर्थात दुख अर्थात हम कुछ छोड़ रहे हैं तो जितना जितना दुख सहलेंगे उतना उतना छूट जाएगा जल्दी होगा कार्य आगे नेति नेति इति बिपया सर्व आरोपित अपाक्रियते। आगे दिया भाषा में अंतिम मंत्र नेति नेति इत्यादि ना। तो नेति नेति कह कहकर सर्वम आरोपित सर्वम अर्थात मूर्तम अमूर्तम च मूर्त कौन कौन है पृथ्वी जल तेज और अमूर्त वायु आकाश तो सर्व आरोपित ये पांचों का पांचो भूत जो आरोपित है उनका अपाकरण अपाकरण निराकरण उनका तो सिद्ध कर देते है आदि शब्दे नदि वाक्य गृहते आगे दिया नेति इत्यादि न भाषे में आदि पद से अस्थूल अनणु तो अदीर्घ बोल के जी उत्तर देते हैं ये गार्गी का वाक्य में प्रश्न में ये ब्रह्म जो है वो स्थूल नहीं है अस्थूल तो स्थूल नहीं है तो अणु होगा सूक्ष्म होगा कहते हैं कि अनणुअु भी नहीं है तो कहेंगे तो दीर्घ कहते दीर्घ नहीं है अदीर्घ ह्रस्व तो रस्व नहीं है और अहस्व तो अर्थात तो इसका कोई भी परिमाण के द्वारा ये परिच्छि नहीं होगा जो मैं बोलकर के इतना ज्ञान होने का समय में ना दीर्घ है ना रस्व है ना स्थूल है ना अणु है कुछ नहीं है बीजत्व निराशन शुद्ध ब्रह्म व्यपदीश्येद बी बीज सबल का निराश करके शुद्ध ब्रह्म का उपदेश किया जाता है तो चेद चेतकार तर तो, बीज का निराश करके बीज माया माया का निराश करके शुद्ध ब्रह्म का कथन होता है तो बीजत्व किसका फिर सबल अर्थात तो, माया विशिष्ट चैतन्य वही जगत का कारण बनेगा शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण नहीं है तो जितना जितना शुद्ध ब्रह्म के साथ आध्यात्म होगा उतना उतना कारण भाव घट जाएगा तो फिर धीरे धीरे निश्चय होगा मैं कुछ किसी भी चीज का कुछ भी चीज का मैं कारण नहीं हूँ आगे कहते हैं आचार्यण अनु तत्व न कारण अतिरिक्तम शुद्धम ब्रह्म अस्थित जो कारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य उन्होंने तो शुद्ध ब्रह्म का बात यहाँ कहे नहीं है तो नहीं कहने से संदेह हो जाएगा कि शुद्ध ब्रह्म नास्ति, ऐसा शुद्ध ब्रह्म इति पहले दे दिया न कारण अतिरिक्त शुद्ध ब्रह्म अस्ति, फिर कारण से भिन्न कोई शुद्ध ब्रह्म नहीं है क्योंकि कारिकाकार तो नहीं कहे नात प्रज्ञम इत्यादि वाक्य शेषाव अभी षष्ठ मंत्र तक तो गया आगे सप्तम तो मंत्र में आएगा नानतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न प्रज्ञा न अ प्रज्ञा नज्ञा इस प्रकार के कहेंगे तो वो आगे मंत्र में कहेंगे तो इसलिए यहाँ नहीं कहें ये बात है क्योंकि यहाँ तक बात प्रकरण आया नहीं शुद्ध ब्रह्म का बाद आगे आएगा भाष्य में ताम अबीजावस्था तस्व प्राज्ञ शब्द वाच्य से तूरीय देहादि संबंध रहता थग वक्ष्यतिबीजावस्था जो बीज अवस्था हो गया वो माया विशिष्ट चैतन्य हो गया ईश्वर हो गया जगत्कार हो गया तो किंतु जो अबीजावस्था हो जाएगा वो शुद्ध ब्रह्म होगा उस शुद्ध ब्रह्म अवस्था को तस्व प्राग्य शब्दवाच्य से तूरीय जिसको विश्व कहते हैं प्राज्ञ कहते हैं तेजस कहते हैं उसी का वो तूर्य है कोई अलग पदार्थ नहीं है उसी का तूर्य अर्थात तो उन्हीं का अधिष्ठान है देहादि संबंध रहताम जितना देहादि के साथ संबंध है तो उतना ये तुरिया अवस्था का अनुभव नहीं आएगा जितना संबंध रहित होगा उतना संबंध रहताम पारमार्थिकम वो पारमार्थिक है ये जो देह इत्यादि है उसे व्यावहारिक जब हम व्यवहार में है तभी तो पारमार्थिक पार्थि पृथक बक्ष्यति आगे कहेंगे सप्तम टीका में उक्त न्याय नस्तु्यवस्था देहे देभव अभाव त्रिधा देहे व्यवस्थित कथम उक्त इति अहम उक्त न्याय न अभी तक तो का विचार करके कह दिए कि जो प्राण है वो अव्याकृत है अर्थात प्राण से अव्याकृत कथन दोनों को आप एक कर दिए तो प्राण से अव्याकृत कथन अब वस्तु का व्यवस्था अर्थात जैसे जैसे तीनों अवस्था जाग्रह स्वप्न सुसुक्ति तीनों में समष्टि व्यष्टि एक है ये सब सिद्ध कर दिए वस्तु का व्यवस्थापन कर दिए अव्याकृत से देहे अनुभव अभावात् ठीक है प्राण का तो देह में अनुभव होता है प्राण अर्थात तो व्यस्ती जो सुसठी अवस्था वो तो प्राज है वो देह में तो अनुभव होता है किन्तु अव्याकृत का तो देह में अनुभव नहीं होता है नहीं। तो आप कैसे कह के दे व्यवस्थित व्यवस्थित इति इति आसंक आह भाष्य में बीजावस्था पी अव्या देहे अनुभव वाह त्रीधा देह व्यवस्थित अच्छा भाष्य में बीजावस्था न किंचित उत्थितस्य प्रत्यदर्शना देहे इति त्रिधा देहे व्यवस्थित अच्छा उक्त न्याय व्यवस्थायाम अर्थात तो प्राण अव्या है ऐसा आप कह दिए अर्थात तो वो दोनों एक हम मान लिए किंतु देह में यही अव्याकृत अर्थात तो जो सुषुप्ती अवस्था में प्राण उसी का आप अव्यात कहे सुसुप्ती अवस्था में ये प्राण अथवा ये जो अव्याकृत सुसुप्ती अवस्था में मैं था ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं होता है अर्थात तो प्राण का अनुभव होता है और अव्याकृत का अनुभव नहीं होता है ऐसा नहीं क्योंकि प्राण अव्याकृत को दोनों एक कर दिए ना इसलिए उक्त न्याय ने अर्थात तो प्राण को अव्याकृत कह दिए हम उसको मान लिए वस्तु का व्यवस्था कर दिए वो ठीक है किन्तु जो अव्याकृत है समष्टि समि बी में भेद नहीं रहा वो एक है ठीक है किंतु वही देह में अनुभव नहीं होता है तो सुसुप्ती में जाते हैं हमको तो पता चलता है मैं अव्यात हूँ मैं प्राग हूँ उसे में कहा पता चलता है तो वही कहता है की अर्थात सुसुप्ती अवस्था में हमको भान नहीं होता है जैसे जागरण स्वप्न में भान होता है देह सुसुप्त देह देहे अर्थात सुसुप्ति अवस्था में देहे अनुभव अभाव त्रिधा देहे व्यवस्थित अच्छा ना देह में सुसुप्ति नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ देह कह करके क्या कहता था जागृत तो देह में ही तीनों का अनुभव हो रहा है ऐसा कहा था देह का अर्थ जागरित तो देह का था तो अर्थात जागृत अवस्था में जब मैं हूं अर्थात तो मैं स्मरण करता हूं अथवा मैं अभी इंद्रियों के द्वारा देखता हूँ ये तो सब अनुभव आ जाता है किन्तु ये सुसुप्ति अवस्था का अनुभव नहीं आता है ये कहने का तात्पर्य देहे अनुभव क्योंकि देह का अर्थ यहाँ जागरित तो देह का था तो देहे अनुभव त्रिदा देहे व्यवस्थित तो इसका वास्तविक स्थिति है सुसुद्ध अवस्था किन्तु अभी ये श्लोक में जागृत तो अवस्था में ही तीनों चीज दिखा रहे हैं तो इसलिए वहाँ देह शब्द से भी जागृत देह मिलेंगे इतनी आशंख्या भाष्य में बीजावस्था भी न किंचित अविशम उत्थित प्रत्यय दर्शना देहे अनुभूयते उचित है बीजावस्था आप सुसुप्ति लीजिए अथवा जागृत अवस्था में स्तब्ध हो गया ये दोनों बराबर कहते हैं तो जिस समय में जागृत अवस्था में स्तब्ध हो गया उस समय में भी फिर बाद में जब आएगा कहेगा उस तो बुद्धि काम ही नहीं करता था तो न किंचित अवैधिशम जैसे सुसुप्ति से उठने के बाद कहते हैं न किंचित इति उत्थितस्य प्रत्यय उत्थितस्य कहने से सुसुप्ति से भी उठता है अथवा स्तब्ध अवस्था से भी उठता है तो इस प्रकार की क्योंकि यहाँ तो मुख्य विचार है कि जागृत तो देह में दिखा रहा है इसलिए उत्थित से स्तब्ध अवस्था से जब उठता है अनुभूयते है इति देह में अनुभव होता ही है इसलिए त्रिधा देह व्यवस्थित उचित है ये जागृत अवस्था में ही ये तीनों अनुभव होते हैं। अच्छा, आगे में प्रत्यय दर्शना देहे अनुये व्यवस्थित है ये द्वितीय श्लोक पूरा हुआ इसका विचार अधिक था क्योंकि ये बहुत गुरुत्वपूर्ण तो श्लोक है अगर जागृत अवस्था में हमको तीनों अवस्था अनुभव होते है अर्थात तो हम एक ही है इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा और बी एस का एक किया गया तो इसके द्वारा ये हमारा जो संस्कार रहता है वो बहुत परिवर्तन होता है धीरे धीरे आगे टिका में विश्वादीनाम त्रिधा विश्वादीना व्यवस्थित प्रतिपाद्य तेजाम निगमयती भोगम। भोगम, अच्छा जी जी विश्वादीनाम विश्व तेजस प्राज त्रिधा देहे व्यवस्थिति ये कहा गया व्यवस्थित पूर्व श्लोक में इसका प्रतिपादन करके तेसा में वो वो तीनों का त्रिधा भोगम तीन का भोग ये अलग अलग प्रकार की इसको दिखाते हैं जो मंत्र में सब कहा था ये जागृत स्थान स्थूल भूक कहा था और ये स्वप्न स्थान है प्रविविक आनंद भूख ऐसे जो अलग अलग कहा था ये कार्य का कार अभी मंत्र का अर्थ कहते हैं विश्व ही स्थूल भूंग नित्यंग तैजस प्रविविक भुक् आनंद भुक्त तथा प्राज्ञस त्रिधा भोगं निबोधत अच्छा ये तीस पृष्ठा में द्वितीय श्लोक दिया है द्वितीय कारिका का तीस पृष्ठा में आ, उसको पढ़ना है एक बार हाँ ठीक है अभी विश्व ही स्थूलभूंग नित्यम विश्व सर्वदा स्थूल का ही भोग करेगा स्थूल पदार्थों को ही ग्रहण करेगा स्थूल अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं तैजस प्रभिविक्त भूख तैजस जो पदार्थों को ग्रहण करता है वो प्रभिवीक्त प्रभिविक्त अर्थात स्थूल नहीं है वो सब एक ही अर्थात तो वही मन का ही परिणाम है अर्थात वो सूक्ष्म तैजस सूक्ष्म को ग्रहण करेगा क्योंकि मन सूक्ष्म है अपीकृत पंच महाभूत का समष्टि है तो इसलिए तैजस जो ग्रहण करेगा वो सूक्ष्म ही है और तथा आनंद, तो आनंद का अनुभव करेगा भोगम कैसे अच्छा विश्व ही नित्य स्थूलभुक तैज प्रबिविक भूक तथा आनंद भोगम त्रिधा निबोधत विश्व नित्यम नित्यम अर्थात सदा सदा अर्थात तो सर्वदा भोग नहीं जब भी भोग करेगा तो स्थूलों का ही भोग करेगा इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों को जानेगा और तेजस तो ये प्रविविक तो भूख मन का परिणाम उन्हीं को ही जानता रहेगा और प्राज्य आनंद भूक उस समय में सुसूक अवस्था में केवल आनंद का ही अनुभव करेगा त्रिधा भोगंग निबोधत तो भोग तीन प्रकार की है ऐसा जानना है भोग्य तो एक है किंतु अलग अलग उनका स्वभाव होने से त्रिधा कह दिया सब कल्पित है सब भोग्य है इस दृष्टि से एक है किंतु अलग अलग अवस्था हो जाने से अलग कह दिया गुण। गुण। तो मन का परिणाम सुख दुख सुख-दुख वो भी हो जाएगा जागृत अवस्था में जिसे मनोराज्य करता है वो भी तो जैसा कह दिया पूर्व श्लोक में तो वो भी मन का परिणाम है जब भी मन का परिणाम ग्रहण होते हैं वो सब विविक हो स्वप्न जो है वो भी मन का परिणाम है तो सूक्ष्म और आनंद में भेद सूक्ष्म और अंत सुख और आनंद सुख और आनंद वास्तविक तो क्या है ना ये जो सुख कह देते हम जागृत अवस्था में ये मन का परिणाम है किंतु ये आनंदमय कोष में इसका अनुभव होगा जिस समय में सुख का अनुभव होगा उस समय विज्ञानमय कोष कार्य नहीं करेगा आनंदमय कोष कार्य करेगा तो आनंदमय कोष कार्य करने से वो अर्थात तो माना जाएगा कि अभी अर्थात तो सुसूप अवस्था में वही वही स्थिति होता है इस समय जिस समय सुख होगा हो उस समय भूल जाएगा दुनिया को और बुद्धि कार्य नहीं करेगा उस तो वो आनंदमय कोष में भी होता है तो यहाँ ऐसे हम लोग सामान्यतः तो कह देते हैं सुख मन का परिणाम है किंतु तो सुख मन का परिणाम है वो मन जो कि प्रमात्री का बोध नहीं रहना अर्थात तो उस वास्तविक वो मनो उस समय में अविद्या रूप मन का परिणाम है ये जो हम जितना भी मन का परिणाम कहते हैं उस समय में मनो कभी प्रमाता हो जाता है जब मनो प्रमाता नहीं होता है तो मन अविद्यारूप हुआ मन का कारण है अविद्या कारण से कार्य बनेगा अविद्या से मन बनेगा अविद्या से मन बन जाएगा जब प्रमाता रूप होगा जब प्रमाता रूप नहीं हुआ तो मन अपने कारण रूप में ही है अर्थात घट ऐ मिट्टी जब घट बन जाएगा तब कहा जाएगा कि कार्य रूप आ गया अगर आप घट नहीं बनाए तब तो, तो मिट्टी मिट्टी ही है इसी प्रकार की वो अविद्या अविद्या अवस्था में ही रहेगा तो ये जितने सारे मन का परिणाम हम कहते हैं वास्तविक ये सब अविद्या का ही परिणाम हुए किंतु अविद्या कहते हैं अविद्या ये तो अनादि जगत जो है वो तो सब अविद्या का कार्य है कह कहते सब अविद्या का कह के, के नहीं नहीं मन अवच्छिन्न अविद्या नहीं तो पूरा जो ब्रह्म में जो अविद्या है जगत कारण जो अविद्या है मतलब समष्टि अविद्या उसका कार्य नहीं होते सुख दुख ये जो व्यस्टि अविद्या अर्थात तो मनोव परिच्छिन्न जो अविद्या है उसका कार्य हो जाएगा तो इसलिए सुखों का जो अनुभव होगा वो आनंदमय कोष में माना जाता है तो, स्वप्न में तो तेजस जो सूक्ष्म का भोग करेगा बाद तेजस का अनुभव होगा वो किंतु प्रमाता नहीं है प्रमाता अर्थात जब इंद्रियों को व्यवहार करेगा इसलिए स्वप्नों में प्रमाता नहीं हो तो भी नहीं होगा सुसुप्त में प्रमाता नहीं होगा किंतु जो भोग करने वाला वो एक ही है वो ही चैतन्य आत्मा साक्षी अलग अलग अवस्था में अलग, अलग अलग वाला हो जाता है जागृत में आ जाएगा तो वही क्या करेगा ना इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने लगेगा जब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने लगेगा तो इंद्रियो और साक्षी का बीच में मन आएगा ये मन जब इंद्रियों के साथ सटेगा तब तो साक्षी वो मन में प्रतिबिंबित होगा इंद्रियों के साथ है तो उसको हम जागृत अवस्था कह देंगे अगर अभी इंद्रियों के साथ मन नहीं है अब मन का वो अविद्या रूप हो गया अर्थात मन का वो मनस्तो नहीं रहा कार्य रूप नहीं हुआ तो मन का मनस्त तो नहीं रहा अविद्या रूप हो गया कहेंगे अविद्या अविद्या तो निरवच्छिन्न अविद्या जगत का कारण ना ना वो नहीं मन अवच्छिन्न जो अविद्या उतने का ही जो कार्य होगा उसी को वो जानेगा तो ऐसे जानेगा सभी अविद्या का कार्य को मतलब अगर हम व्यष्टि लेते हैं तो अगर व्यस्टि समि एक कर देंगे तो जितना जाना उतना ही है तो यहां व्यष्टि लेने से मन का जो परिणाम हो अर्थात मन अवच्छिन्न अविद्या का परिणाम अगर मनो अवच्छिन्न अविद्या का परिणाम मनोराज्य भी हो सकता है सुख भी हो सकता है जब सुख होगा तब तो वो आनंदमय कोष में गया और जब ये मनोराज्य इत्यादि देख रहा है उस समय में आनंदमय कोष में नहीं जा रहा है और आनंदमय कोष में जाने से उसको अर्थात प्राज्ञ अवस्था सुश्री अवस्था मान लिया जाएगा चाहे वो जागृत में भी हो अर्थात बुद्धि काम नहीं करना सुख होने का समय बुद्धि काम नहीं करता जागृत अवस्था में वृत्ति से करेगा स्वप्न में प्रमाता नहीं होगा वृत्ति से वो वो करेगा सुसुप्ति में भी अविद्या से किंतु अंतर यह है कि स्वप्न अवस्था में अविद्या मनरूप हो करके वो मन का परिणाम बनता है अर्थात बोल करके आता है थोड़ा क्योंकि ऐसे कहा जाएगा क्योंकि जागृत में पूरा मनोकार्य करता है और स्वप्न को जागृत जैसा दिखता है इसीलिए कहा जाएगा कि ये मन का परिणाम यद्यपि अविद्या का परिणाम हो रहा है और मनो भी मतलब स्वप्न भी अविद्या का परिणाम है सुसुप्ति भी अविद्या का परिणाम है तो क्यों हम दोनों को अलग करते हैं कहते हैं स्वप्न में जो होता है ना नाना तो दिखता है जो कि जागृत में दिखता है इसलिए स्वप्न जो है ना थोड़ा जागृत के जैसा बराबर है होने से हम यह कहते हैं जागृत में मन कार्य करता है इसलिए स्वप्नों में भी कह देंगे मन का परिणाम है सुसुप्ति में कुछ नाना तो नहीं है नहीं होने से कह दिया कि अविद्या का परिणाम और सुसुप्ति में निर्दिष्ट है ये तीन ही वृत्ति होगा या मैं हूं ये वृत्ति होगा या सुखो हो रहा है ये वृत्ति होगा मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ ये तीन वृत्ति तीनो ही होगा स्वप्न में कि तो सब प्रकार के वृत्ति हो सकता है ये दोनों में भी ये अंतर है इसलिए कहा जाएगा कि स्वप्नों में मन का परिणाम हो सुसुप्ति में अविद्या का परिणाम मन का परिणाम क्यों कहते नानात्व दिखता है ये मन का धर्म है तो अविद्या का नानात्व तो अर्थात मन नहीं होने से अविद्या का नानात्व तो नहीं होगा इस दृष्टि से अलग करते हैं ये पंचीकरण बोलकर के ग्रंथ है इसमें इसका विचार थोड़ा अच्छा दिए हैं भगवान भाषेकर का छोटा ग्रंथ है अच्छा आगे आनंद भूक तथा प्राज्ञस प्राज्ञ आनंद भूक है त्रिधा भोगम निबोधता आगे श्लोक के लिए टीका में भोग प्रयुक्ताम तृप्तिम अधुना त्रेधा विभजते भोग तीन प्रकार की है तो तृप्ति भी तीन प्रकार की अर्थात तृप्ति होने वाला तीन प्रकार की तृप्ति भी तीन प्रकार की भोग भी तीन प्रकार की त्रेधा विभजते तो ये एधा च एधा प्रत्येक त्रेधा भाष्य में ये श्लोक है अच्छा ये तृतीय श्लोक उच्चारण करना है स्ूल तर्पयते विश्व प्रव तैजसम आनंद तथा प्राजा तृप्तिबोधत तथा स्थूल विश्व तर्पयते प्रविवि तेजसम तर्पयते तथा आनंद तर्पयते तृप्तिबोधत स्थूल विश्व को तृप्ति देता है अर्थात भोगता हो गया विश्व और प्रबिक्त सूक्ष्म तेजस को तृप्ति देता है भोग देता है आनंद प्राज्यों को भोग देता है तृप्ति देता है तृप्ति करवाता है इस प्रकार तृप्ति तीन प्रकार ऊपर श्लोक में भोग्य को लेकर के कहा गया चतुर्थ श्लोक में भोक्ता को लेकर के कहा गया अर्थात ये दोनों ही अलग अलग, अलग प्रकार के तो यद्यपि एक है किंतु स्थान विशेष उनका प्रकृति विशेष को लेकर के थोड़ा अलग अलग कह दिया गया स्वरूप तो होता एक है सभोग्य है भोग्य तीनवा एक है भोक्ता तीनवा एक है फिर भी सूक्ष्म लेकर के अलग अलग ठीक में उदाहरण श्लोक और व्याख्यान अपेक्षा बार यती ये जो दो श्लोक इनका व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है भगवान भाषा करोको अर्थ हो यो तो उतार्थ हो ये दोनों श्लोक का अर्थ उक्त मंत्र व्याख्यान में ये हो गया आज हम तक ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिद शुरुणमाता शक्ति